शिवपुराण उमा संहिता ब्राह्मण के द्रव्य का अपहरण करना पैतृक संपत्ति के बंटवारे में उलट फेर करना अत्यंत अभिमान और अधिक क्रोध करना पाखंड फैलाना कृतज्ञता करना विषयों में अत्यंत आसक्त होना कंजूसी करना सत्पुरुषों से द्वेष रखना पर समागम करना श्रेष्ठ कुल की कन्याओं को कलंकित करना यज्ञ बाघ बगीचे सरोवर तथा स्त्री पुरुषों का विक्रय करना तीर्थ यात्रा उपवास तथा व्रत एवं उपनयन आदि का सौदा करना स्त्री के धन से जीविका चलाना स्त्रियों के अत्यंत वशीभूत होना स्त्रियों की रक्षा न करना तथा छल से पराई स्त्रियों का सेवन करना ब्रह्मचर्य आदि व्रतों को त्याग देना दूसरों के आचार का सेवन करना असर शास्त्रों का अध्ययन करना सुखे तर्क का सहारा लेना देवता अग्नि गुरु साधु तथा ब्राह्मण की निंदा करना पितृ यज्ञ यज्ञ और देव को त्याग देना, अपने कर्मों का परित्याग करना बुरे स्वभाव को अपनाना नास्तिक होना पापों में लगना और सदा झूठ बोलना इस तरह के पापों से युक्त स्त्री पुरुषों को उप पादकी कहा गया है जो मनुष्य गौों ब्राह्मण कन्याओं स्वामी मित्र तथा तपस्वी महात्माओं के कार्य नष्ट कर देते हैं वे नरकगामी माने गए हैं जो ब्राह्मणों को दुख देते हैं उन्हें मारने के लिए शस्त्र उठाते हैं जो द्विज होकर शूद्रों की सेवा करते हैं तथा जो मजरा पान करते हैं जो पाप परायण क्रूर तथा हिंसा के प्रेमी हैं जो गौशाला में अग्नि में जल में सड़कों पर पेड़ों की छाया में पर्वतों पर बगीचों में तथा देव मंदिरों के आसपास मल मलमूत्र का त्याग करते हैं बांस ईट पत्थर काठ, काट शींग और किलो द्वारा जो रास्ता रोंधते या रोकते हैं दूसरों के खेत आदि की सीमा मेल मिटा देते हैं छल से शासन करते हैं छल कपट के ही कार्यों में लगे रहते हैं किसी को ठगकर लाए हुए पाक अन्य तथा वस्त्रों का छल से ही उपयोग करते हैं जो स्त्री पुत्र मित्र बाल वृद्ध दुर्बल आतुर भृत्य अतिथि तथा बंधुजनों को भूखे छोड़कर स्वयं खा लेते हैं जो अजितेंद्रिय पुरुष स्वयं नियमों को ग्रहण करके फिर उन्हें त्याग देते हैं संन्यास धारण करके भी फिर से घर बसा लेते हैं जो शिव प्रतिमा का भेदन करने वाले हैं गौओं को क्रूरता पूर्वक मारते और बारंबार उनका दमन करते हैं जो दुर्बल पशुओं का पोषण नहीं करते सदा उन्हें छोड़े रखते हैं अधिक भार लाद उन्हें पीड़ा देते हैं तथा सहन न होने पर भी बलपूर्वक उन्हें हल या गाड़ी में जोतते हैं अथवा उनसे असह्य बोझ खिंचवाते हैं जो उन पशुओं को खिलाए बिना ही भार ढोने या हल खींचने के काम में जोत देते हैं बंधे हुए भूखे पशुओं को चरने के लिए नहीं छोड़ते तथा जो भार से घायल रोग से पीड़ित और भूख से आतुर गाय बैलों का जत्न पूर्वक पालन नहीं करते वे सब के सब गो माने गए हैं जो पापिष्ठ मनुष्य बैलों के अंड कुटवाते हैं और गाय को जोतते हैं वे महानारकी हैं। जो आशा से घर पर आए हुए भूख प्यास और परिश्रम से कष्ट पाते हुए और अन्न की इच्छा रखने वाले अतिथियों अनाथों स्वाधीन पुरुषों दीनों बाल वृद्ध दुर्बल एवं रोगियों पर कृपा नहीं करते वे मूर्ख नरक के समुद्र में गिरते हैं मनुष्य जब मरता है तब उसका कमाया हुआ धन घर में ही रह जाता है भाई बंधु भी शमशान तक जाकर लौट आते हैं केवल उसके किए हुए पाप और पुण्य ही पर लोग के पथ पर जाने वाले उस जीव के साथ जाते हैं जो औचित्य की सीमा को लांग मनमाना कर, कर वसूल करता है तथा दूसरों को दंड देने में ही रुचि रखता है वह राजा नरक में पकाया जाता है जिस राजा के राज्य में प्रजा घुसखोरों अपनी रुचि के अनुसार काम कम दाम देकर अधिक कीमत का माल ले लेने वाले अधिकारियों तथा चोर डाकों से अधिक सताई जाती है वह राजा भी नरकों में पकाया जाता है पराई के साथ व्यवचार और चोरी करने वाले प्रचंड पुरुषों को जो पाप लगता है वही पर राजा को भी लगता है जो साधु को चोर और चोर को साधु समझता है तथा बिना बिचारे ही निरपराध को दे देता है। है, वह राजा नरक में पड़ता जिस किसी पराये द्रव्य को सरसों बराबर भी चुरा लेने पर मनुष्य नरक में गिरते हैं इसमें संशय नहीं है इस तरह के पापों से युक्त मनुष्य मरने के पश्चात यातना भोगने के लिए नूतन शरीर पाता है जिसमें संपूर्ण आकार अभिव्यक्त रहते हैं इसलिए किए हुए पाप का प्रायश्चित कर लेना चाहिए अन्यथा सौ करोड़ कल्पों में भी बिना भोगे हुए पाप का नाश नहीं हो सकता जो मन वाणी और शरीर द्वारा स्वयं पाप करता, दूसरों से कराता तथा किसी के दुष्कर्म का अनुमोदन करता है उसके लिए पाप गति नरक ही फल है